बोलती कहानियां इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है एक लघु कथा कंजूस मक्खी चूस लेखन और स्वर अनुराग शर्मा का दिवाली मिलन के समारोह में जब सुरेखा जी मुस्कुराती हुई नजदीक आईं, तो खुशी के साथ मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कहां राजा भोज और कहा गंगूतेली, शहर की सबसे धनी और प्रसिद्ध भारतीय डॉक्टर बड़े बड़े लोगों से पहचान बिना अपॉइंटमेंट के एक मिनट की बातचीत भी संभव नहीं और बिना कनेक्शन के अपॉइंटमेंट संभव नहीं अरे इन्हें तो मेरा नाम भी पता है और ये भी मालूम है कि मेरा घर दिल्ली में है और परसों छुट्टी पर भारत जा रहा हूं दो मिनट की बातचीत में ही इतनी नजदीकी लोग यूं ही नकचढ़ा और घमंडी बताते हैं जलते हैं सब इनकी समृद्धि से ऐसी सुंदरी को काले दिल वाली और इतनी धनाढ़ होने पर भी एक नंबर की कंजूस मक्खी चूस बताते हैं जले मेरी भला से समारोह के बाद घर आकर पैकिंग आदि करके सोया तो सुबह देर से उठा अलसाई नींद में ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई हो सोचा उठकर देख लू कहीं कोई सचमुच आया ना हो और थक हार लौट गया हो दरवाजा खोला तो बाहर पॉलिथीन का एक बड़ा सा लिफाफा रखा था साथ में एक नोट भी था बुरा ना माने, अपना समझकर कर ये हक जता रही हूं इस पैकेट में कुछ रेशमी साड़ियां हैं आप भारत जा ही रहे हैं वहां से ड्राई क्लीन करवा लाइए यहां तो बहुत महंगा है वापसी पर बिल के अनुसार भुगतान कर दूंगी आपकी सुरेखा